देवी भागवत सदाचार वर्णन और का कथन भगवान शंकर ने ग्यारहवाओ के प्रकार मालाओं के लक्षण और प्रकार भेद माला धारण की विधि उनके फल तथा तो रुद्राक्ष की महान महिमा बड़े विस्तार से बतलाकर अंत में कहा एक मुख वाला रुद्राक्ष परम तत्व का प्रकाशक है उसे धारण करने से हृदय में परम तत्व का ज्ञान होता है दो मुखवाला रुद्राक्षवर का रूप है विग्रह है इसके प्रभाव से तत्काल ब्रह्मत्या भस्म हो जाती है अथवा तीन मुख वाला रुद्राक्ष तीन अग्नियों का स्वरूप है जो उसे धारण करता है उस पर अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं चार मुख वाले रुद्राक्ष को ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है उसे धारण करने से पुरुष महान धनाढ़ आरोग्यवान और श्रेष्ठ माना जाता है साथ ही उसके हृदय में ज्ञान की प्रचुर संपत्ति भर जाती है शुद्ध के लिए मनुष्य ऐसा रुद्राक्ष धारण करे पाँच मुखवाला रुद्राक्ष पंच ब्रह्म स्वरूप है उसे धारण करने से भगवान शंकर संतुष्ट हो जाते हैं छह मुखवाले रुद्राक्ष के अधिदेवता स्वामी कार्तिकेय हैं कुछ विद्वान पुरुष कहते हैं कि इसके प्रधान देवता गणेश भी हैं सात मुख वाले रुद्राक्ष के अधिदेवता सात मातृकाएँ सात अश्व और सात मुनि भी हैं उसे धारण करने से महान लक्ष्मी की प्राप्ति होती है पुरुष आरोग्य और आदर का पात्र होता है उसे ज्ञान की प्रचुर संपत्ति प्राप्त होती है पुण्यात्मा पुरुष इसे अवश्य धारण करे आठ मुख वाले रुद्राक्ष की अधिदेवी अ... अष्टमात्रिका है ऐसा पवित्र रुद्राक्ष आठ वसुओं तथा गंगा को संतुष्ट करता है उसे धारण करने से उपयुक्त सत्यवादी देवता प्रसन्न हो सकते हैं नौ मुखवाले रुद्राक्ष को धर्मराज का स्वरूप कहा गया है उसे धारण करने से किसी प्रकार भी यमराज का भय नहीं हो सकता दस मुखवाले रुद्राक्ष के प्रधान देवता दसो कहे गए हैं ऐसे धारण करने से पुरुष दसों दिशाओं का प्रेम भाजन बन जाता है इसमें कोई संशय नहीं है ग्यारह मुख वाले रुद्राक्ष के देवता ग्यारह रुद्र हैं अथवा कुछ लोग इंद्र को भी इसके प्रधान देवता कहते हैं इसे धारण करने से सदा सुख की वृद्धि होती है बारह मुखों से युक्त रुद्राक्ष भगवान महाविष्णु का स्वरूप है इसके देवता बारह सूर्य हैं। ये देवता धारण करने वाले का सदा भरण पोषण करते हैं तेरह मुख वाला रुद, सुंदर रुद्राक्ष कामना और सिद्धि प्रदान करता है उसे धारण करने मात्र से कामदेव संतुष्ट हो जाते हैं चौदह रुद्राक्ष स्वयं भगवान शंकर के नेत्र से प्रकट हुआ है उसके प्रभाव से संपूर्ण व्याधियां शांत हो जाती हैं और पुरुष सब प्रकार से आरोग्यवान बन जाता है रुद्राक्ष धारण करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह मध्य मांस लहसुन प्याज सहिंजना तथा तो लसौड़ा का फल न खाए ग्रहण विपुष संग्राम संक्रांति अयन अमावस्या और पूर्णमासी आदि पर्वों तथा तो पुण्य दिवसों में सदा रुद्राक्ष धारण किए रहे इससे वह समस्त पापों से तुरंत छूट जाता है